इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि हमारे पास में आया हुआ है सुरेंद्र पाल जी का कोरबा से सुरेंद्र पाल जी आ चुके हैं पहले उन्होंने बहुत छोटा प्रश्न पूछा है कि वास्तव में जीना क्या है वास्तव में जीना क्या है अगर जितना छोटा प्रश्न है उतना छोटा जवाब दें तो ये वास्तव में जीने का मतलब ये हुआ कि इस पूरे अस्तित्व में एक इकाई जो है वो पूरी सभी इकाइयों के साथ बिना विरोध के जीती है तो मानव संदर्भ में यदि बात करें तो वास्तव में जीने का मतलब इतने होता है कि मानव वैचारिक रूप से पहले विचार में निर्विरोध हो अस्तित्व में जो नियम है प्रक्रियाएं हैं उनको समझ पाए मानव के संदर्भ में जीने के संदर्भ में है ना उत्पादन के संदर्भ में विनिमय के संदर्भ में परिवार के संदर्भ में समाज के संदर्भ में तो बच्चे के पैदा होने से लाकर एक आदमी के शरीर त्यागने तक जितनी जितनी भी चीज़ें हैं उन सारे सारे मुद्दों को लेकर मानव में एक मत होना अपने में एक मत होना निर्वोध होना पहला भाग बनता है वास्तव में जीने का दूसरा भाग बनता है कि इस विचार के साथ यदि हम मानव के साथ जीने जाते हैं और प्रकृति के साथ जीने जाते हैं तो निर्वता को प्रकट करते हैं इसका मतलब ये संगीत जीना होता है इसका मतलब ये है कि पूरकता के साथ जीना होता है तो अस्तित्व में जो नियम है उसी के तहत जी पाना वैसे एक एंटिटी के रूप में हम हो पाना ऐसे जीने के स्वरूप को देख पाना समझ पाना और जी लेना ही कुल मिलाकर वास्तविक रूप से जीना है छोटा प्रश्न छोटा उत्तर बहुत बढ़िया